महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व एक चारिशोध्याय राजा युधिष्ठिर द्वारा धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती तीनों की हड्डियों को गंगा में प्रवाहित कराना तथा कर्म करना नृद्वाच न सौभृथ्निथा त्रुतम वै चित्री नृपति तत्व सुवृत नारद जी ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश विचित्र वीर कुमार राजा धृतराष्ट्र का दाह व्यर्थ लौकिक अग्नि से नहीं हुआ है इस विषय में मैंने वहाँ जैसा सुना था वह सब तुम्हें बताऊंगा वनम प्रभिता वायुभक्षेणी कार्य न श्रुतम हमारे सुनने में आया है कि वायु पीकर रहने वाले वे बुद्धिमान घने वन में प्रवेश करने लगे उस समय उन्होंने याजकों द्वारा स्टी कराकर वही त्याग दिया याजका निर्जन वन समृज यथा काम जगमुर भरत सतम भरत श्रेष्ठ तदनंतर उनके उन अग्नियों को उसी निर्जन वन में उनके अपने अपने स्थान को चले गए। कहते हैं स्था अग्नि बे सई और उसी ने उस सारे वन को उत् कर दिया। यह बात मुझसे वहां के तापसों ने बताई थी। सराजा जानवी जाह्नवी यथा ते कथित मया तेनाथ मत स्व भरत शब भर श्रेष्ठ वे राजा गंगा के तट पर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है उस अपनी ही अग्नि से दग्ध हुए हैं एवं आवेदयासूर मुनियस्ते ममान घे ते भागीरथी तीरे मया दृष्टा जुधिठिर निष्पा नरेश गङ्गाजी के पर मुझे जिनके दर्शन हुए उ बता समा गति प्रकार राजा धृतराष्ट्र अने अग्नि से दाह को प्राप्त हुए है तु नरेश के लि शोक न करो वे परम उत्तम गति को प्राप्त हुए है गुरशुश्रूषया च जननी ते जनाता सुमहतिम सिद्धि में संशय जनेश्वर तुम्हारी माता कुंती देवी गुरुजनों की सेवा का भाव प्रभाव से बहुत बड़ी सिद्धि को प्राप्त हुई है इस विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है कर्तमर् राजेन्द्र तेजा तो मधुक क्रिया भ्रातृ सहित सर्व राजेन्द्र अपने सब भाय के साथ जाकर तुम्हें उन तीनों के लिए जलाञ्जलि देनी चाहिए इस समय यहां इसी कर्तव्य का पालन करना चाहिए वैशम पाणुवाच तत स पृथ्वी पाल धुरंधर निर्य सह सोदर्य सदार वैशम पायन जी कहते हैं जन्मे जय तब पाण्डव धुरंधर पृथ्वीपाल नर्षेष्ठ युधिष्ठिर अपने भाइयों और स्त्रियों के साथ नगर से बाहर निकले पौर जाना पदाश्च राज भक्ति पुरस्कृता गंगा प्रजग्भूरभि वासथ के नमृता उनके साथ राजभक्ति को सामने रखने वाले पूर्वासी और जनपद निवासी भी थे वे सब एक वस्त्र धारण करके गंगा जी के समीप गए तथो वगा सलिले सर्वे तई नरपुंगवा युजुस्व अग्रतः कृप्ला दुस्थ महात्म उन सभी श्रेष्ठ पुरुषों ने गंगा जी के जल में स्नान करके युजुस्सु को आगे रखते हुए महात्मा धतराष्ट्र के लिए जलांजलि दी गांधार्या पृथाम विधिवन्नाम गोत्रतः शौतम निवर्त यस्ते तु नगरा बही फिर नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए गांधारी और कुंती के लिए भी उन्होंने जल धान किया तत्पश्चात शौच संपादन या अशोच निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हुए वे सब लोग नगर से बाहर ही ठह गए प्रेस नाकिण गंगाद्वारेष यधो भवन नृप त्रषा कृत्या गंगाद्वारण सा कर्तव्या पुरुषा दत्ते जान्मीपति न ने जहां राजा धा दग्ध हुए उानी हरिद्वार में विधि विधान जानने वाले विश्वास पात्र को भेजा और वहीं उनके भेज कर्म करने की आज्ञा दी फिर उन ने उन ने परभोपने को दान में योग्य नाना प्रकार की वस्तुएँ अर्पित की द्वादशितौचो नाधि ददो श्राद्ध विधिव दक्षिणावंती पांडव शौच संपादन के लिए दसाह आदि कर्म कर लेने के पश्चात पाण्डुनंदन राजा युधिष्ठि ने बारहवें दिन धृतराष्ट्र आदि के उद्देश्य से विधिव श्राद्ध किया तथा उन श्राद्धों में ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणाएं दी धृतराष्ट्रम समुदय दत पृथ्वीपति सुवर्णम रजतंगा सयाच सो महाना गान्धार्याश्चैव तेजस्वी पृथायाश्च पृथक् पृथक् संकीर्त्यनामनि राजा दत्तम् अनुत्तमं तेजस्वी राजा युधिष्ठिने धृतराष्ट्रगान्धारी और कुन्ती के लिए पृथक् पृथक् उनके नाम लेलेकर सोनाचान्दी गौ तथा बहुमूल्यसयाय प्रदाी तथा परमोत्तम दान दिया। यो यदीक्षति यच्च तवत्स लर शयनम भोजनम जानम मणिरत्नम अथोदनमान्छादनम भोग दास ददौराजा समुदय तयर्मात्रोमहतिस्तम जो मनुष्य जिस वस्तु को जितनी मात्रा में देना चाहता वह उस वस्तु को उतनी ही मात्रा में प्राप्त कर लेता था राजा युधिष्ठि ने अपने उन दोनों माताओं के उद्देश्य से सैया भोजन सवारी मणि रत्न धन वाहन वस्त्र नाना प्रकार के भोग तथा वस्त्राभूषणों से विभूषित दासियां प्रदान की तथा स पृथ्वीपाल श्राद्धान्यने कस प्रवेश पुरम राजा नगरे वारणावय इस प्रकार अनेक बार श्राद्ध के दान देकर पृथ्वीपाल राजा युधिषि ने हस्तिनापुर नामक नगर में प्रवेश किया ते चा राजवचना पुरुषा गताभव संकल्पतेषा कुल्याणी पुनः प्रत्यागमस्त माल्य गंध विविध यथाविधि कुल्याण तयोज्य तथा चक्षुर्मी पते जो लोग राजा की आज्ञा से हरद्वार में भेजे गए थे वे उन तीनों की हड्डियों को संचित करके वहां से फिर गंगा जी के तट पर गए फिर भाति-भाति की मालाओं और चंदनों से विधि पूर्वक उनकी पूजा की पूजा करके उन सबको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया इसके बाद हस्िनापुर में लौट कर उन्होंने यह सब समाचार राजा को कह सुनाया सामश्वास राज नारदोप्य युधिष्ठि नारदोप्यगमदराजन परषि यथे राज देवर्षि नारद जी धर्म को आश्वासन देकर अभीष्ट स्थान को चले गएं वर्षाण्यतीता धृतराष्ट्रस् धीमत वनवासे तथा त्रीणी नगरे धत अत पुत्र से संग्राम ए ज्ञाति सम्बन्ध मित्र भ्रातृणाम स्वजन च इस प्रकार जिनके पुत्र रणभूमि में मारे गए थे उन राजा राजाधिताट ने अपने जातिभाई संबंधी मित्र बंधु और स्वजनों के निमित्त सदा दान देते हुए युद्ध समाप्त होने के बाद 15 वर्ष हस्तिपुर नगर में व्यतीत किए थे और तीन वर्ष वन में तपस्या करते हुए बिताए थे युधिष्ठिस्तुस्तम बांधव जिनके बंधु बांधव नष्ट हो गए थे वे राजा युधिष्ठिर मन में अधिक प्रसन्न न रहते हुए किसी प्रकार राज्य का भार संभालने लगे इस महाभारते आश्रम के परवि नारदागमन परमि श्राद्धदानी एकोनचत् प्रकार से महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व के अंतर्गत नारदागमन पर्व में श्राद्ध दान विषयक उन्तालीसवा अध्याय पूरा हुआ आश्रम वार्षिक पर्व संपूर्ण